माँ की बातें सरयू बाला देवी चौदह मई 1911 आज जाकर प्रणाम करते ही माँ ने कहा आ गई बेटी मैं सोच रही थी क्या हो गया क्यों नहीं आ रही हो इतने दिनों तक आई क्यों नहीं मैंने कहा यहाँ नहीं थी माँ मैं कि गई थी माँ बहुसुमति क्यों नहीं आती है क्या पढ़ाई लिखाई के कारण मैं नहीं बहनों ही यहाँ नहीं थे माँ वह तो स्कूल जाती है अच्छा ये लोग संसार धर्म का पालन करते हैं तो मैंने कहा किसे संसार कहते हैं और किसे धर्म वह मैं क्या जानूँ माँ वह तुम तो आप ही जानती हैं माँ थोड़ी हंसी कैसी गर्मी है यह कहकर माँ एक पंखा देकर कहने लगी आहा खाना खाकर ही चली आ रही हो अब मेरे पास थोड़ा सो लो माँ के लिए नीचे चटाई बिछा दी गई उनके बिछाने पर सोने में संकोच करते देख कर वे बोली इससे क्या हुआ बेटी सो मैं कहती हूँ सो अंततः मुझे सोना पड़ा माँ को झपकी आते देख मैं चुपचाप पड़ी रही इसी समय दो एक स्त्रीभक्त और बाद में दो सन्यासिनी आई एक प्रौढ़ा और दूसरी युवती माँ आंख बंद किए ही कहने लगी कौन गौरदासी आई हो युति ने कहा आपने कैसे जान लिया माँ माँ ने कहा मुझे लगा थोड़ी देर बाद वे उठ बैठी युति ने कहा बेलूर मट गई थी प्रेमानंद स्वामी जी ने खूब खिला दिया है उनके रहने पर तो बिना खाए लौटना संभव ही नहीं युति ने सिंदूर नहीं लगाया देख कर ने जरा डांटा बाद में श्री माँ से मेरे बारे में जानकर गौरी माँ ने मुझे एक दिन अपने आश्रम में आने के लिए कहा वे बोली वहाँ पचास साठ लड़कियों को पढ़ाया जाता है क्या तुम सिलाई जानती हो मेरे कहने पर कि थोड़ा बहुत जानती हूँ उन्होंने अपने आश्रम की बालिकाओं को सिखाने के लिए कहा माँ का आदेश पाकर मैं एक दिन गौरी माँ के आश्रम में गई उन्होंने खूब स्नेह सत्कार किया और रोज एक दो घंटे आकर लड़कियों को पढ़ा जाने का अनुरोध किया मैंने कहा सामान्य शिक्षा प्राप्त कर शिक्षिका बनना तो विडम्बना है आप क ख पढ़ाने को कहिए तो पढ़ा दूंगी पर गौरी माँ किसी प्रकार भी छोड़ने वाली नहीं थी अतः बाध्य हो स्वीकार करके जाना पड़ा एक दिन स्कूल की छुट्टी होने पर गौरी माँ के आश्रम से होकर श्री माँ के दर्शनों के लिए गई गर्मी का समय था उस दिन जरा थक भी गई थी देखती हूँ कि माँ स्त्री भक्तों के बीच घिरी हुई बैठी है मेरे प्रणाम करते ही मेहरे चेहरे की ओर देखकर वे तुरंत एक पंखा लाकर मुझे हवा करने लगी उन्होंने अधीर होकर कहा तुरंत शरीर से कुर्ती नि, निकाल दो शरीर को हवा लगने दो उनका कैसा अपूर्व स्नेह प्यार इतने लोगों के बीच कैसी देखभाल सबको अपनी ओर देखते मुझे बड़ी लज्जा आई पर माँ को अधीर देख मुझे कुर्ती निकालनी ही पड़ी मैं उनसे जितना ही कहती कि पंखा मुझे दे दीजिए मैं स्वयं हवा कर लूँगी उतना ही वे स्नेह में भर कर कहने लगी रहने दो रहने दो थोड़ी शीतल हो लो उसके बाद प्रसाद और एक ग्लास जल पिलाकर ही वे शांत हुई स्कूल की गाड़ी खड़ी थी इसीलिए दो चार बातें कहकर मैं वापस लौटी